उस रात जब विक्रांत नैना और बाकी के लोगों के साथ डिनर कर रहा था तभी हाउसकीपर की तरफ से एक गुड न्यूज दी गई हाउसकीपर ने बताया कि सनग्रोव और ईशियन की हालत अब सुधर रही है वो दोनों अब ठीक हो रहे हैं। हालांकि अभी उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा वास्तव में वो दोनों फाइटर काफी अच्छे थे उनमें से एक को विक्रांत ने पीट घायल किया था जबकि दूसरे को भी विक्रांत की प्लानिंग के अनुसार ही हॉस्पिटल भेजा गया था कम से कम सनग्रोव तो विक्रांत के साथ फाइट करने के लिए खड़ा भी हुआ था जबकि ईशियन को तो ये भी मौका नहीं मिला था उसके साथ विक्रांत ने और भी बुरा किया था उसको बिना एक पंच मारे ही विक्रांत ने हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया था विक्रांत ने ईशियन को गेम से बाहर करने के लिए अपने पुराने ट्रिक का इस्तेमाल किया था जैसा वो पहले लोगों से घर और बाजार खाली करवाने के लिए किया करता था उधर भले ही विक्रांत ने सनग्रोव को फाइट से बाहर करने के लिए धूर्तता दिखाई थी लेकिन फिर भी लोग विक्रांत की तारीफ ही कर रहे थे भले ही विक्रांत ने गेम का रूल ना फॉलो करते हुए सन को पंच से उसे घायल कर दिया था लेकिन फिर भी एक वर्ल्ड चैंपियन के लिए ये बड़े शर्म की बात थी भला जो फाइटर यूएफसी का वर्ल्ड चैंपियन हो वो किसी आम आदमी के एक पंच से ही घायल कैसे हो सकता है अब भले ही सनग्रोव सुर ईशिन के लिए आज का दिन बेहद बुरा रहा लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा खराब दिन तो गिरेवाल साहब का था पहले तो वो विक्रांत से एक करोड़ रुपए शर्त में हारे थे फिर उसके बाद जब विक्रांत और सनग्रोह के बीच की फाइट कैंसिल हुई तभी उन्हें सबके शर्त के पैसे वापस करने पड़े कुल मिलाकर आज उन्हें काफी सारे पैसे का नुकसान हुआ था इसके बाद उन्होंने सनग्रोह और इशिन को यहाँ बुलाने के लिए भी काफी पैसे खर्च किए थे अब चूंकि दोनों घायल हो चुके थे ऐसे में उन दोनों की आगे की फाइट भी कैंसिल हो चुकी थी कुल मिलाकर ग्रेवाल साहब के लिए विक्रांत से पंगा लेना काफी भारी पड़ गया था खैर ग्रेवाल साहब के लिए इतने पैसे गवाना कोई बड़ी बात नहीं थी और इतने पैसे से शायद ही उनके बैंक अकाउंट पर कोई असर पड़ा हो ऐसे में उनका मूड बिल्कुल भी ऑफ नहीं था अब जाकर ग्रेवाल साहब को यह एहसास हो गया था कि नैना को उसके मन का करने से रोकने के बजाय वो जो करना चाहे उसे करने देना ज्यादा अच्छा है यहाँ तक कि अगर वो विक्रांत को पसंद करती है तो भी उन्हें नैना का सहयोग करना चाहिए था अब जाकर ग्रेवाल साहब को यह भी एहसास हो गया था कि भले ही विक्रांत का नेचर बेहद अलग है वो देखने में बदमाश था और भले उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था लेकिन फिर भी उसकी एबिलिटी पर अब ग्रेवाल साहब को भरोसा हो गया था और अब उसे अपनी बेटी के विक्रांत के साथ रहने पर भी कोई एतराज नहीं था नैना के विक्रांत के साथ रहने पर ग्रेवाल साहब को नैना की सिक्योरिटी की भी चिंता नहीं रहेगी विक्रांत हमेशा उनकी बेटी का ध्यान रखेगा और उसके रहते कोई नैना को हाथ भी नहीं लगा पाएगा ऐसे में अब ग्रेवाल साहब को नैना की सुरक्षा की तनिक भी चिंता नहीं थी डिनर के बाद आज के दिन नैना अपने पेरेंट्स के साथ रुकना चाहती थी क्योंकि फिर अगले दिन उसके मोमडैड यहाँ से कहीं और चले जाएंगे जबकि नैना खुद भी नए केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाएगी ऐसे में वो आज रात का पूरा टाइम अपने मॉम डैड के साथ बिताना चाहती थी विक्रांत इस चीज को अच्छे से समझ रहा था अब चूंकि नैना उसकी टीम की डिप्टी टीम लीडर बन चुकी थी ऐसे में अगले दिन से वो विक्रांत के साथ ही रहने वाली थी ऐसे में अभी उसे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए बाद में तो उसे हमेशा विक्रांत के साथ ही रहना था नैना फिर भी विक्रांत को अपने साथ रोकना चाहती थी लेकिन विक्रांत ने रुकने से मना कर दिया वैसे भी आज के लिए उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पृथ्वी को तो वैसे भी आज के दिन उसके साथ काफी कुछ हो चुका था विक्रांत ने नैना की लैंड रोवर को भी यही छोड़ दिया और वो अपने टीम में पुलिस कार में बैठकर यहाँ से सीधे होटल के लिए निकलने लगा होटल पहुंचकर उसे अगले दिन के लिए प्लानिंग भी करनी थी रात के तकरीबन 10 बजे विक्रांत ने नैना को गुड बाई कहा और फिर अपनी टीम मेंबर्स के साथ यहां से जाने के लिए निकल पड़ा रात में फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी मौसम काफी ठंडा था इसी बारिश के बीच विक्रांत की गाड़ी नैना के बंगले के मेन गेट से बाहर निकलते हुए जल्दी मेन सड़क पर आ चुकी थी वहाँ जाकर विक्रांत को अपनी टीम में मौका मिला था हर्ष ने सबसे पहले विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर आज आपने तो कमाल कर दिया आपने तो अपने ससुर जी को भी नहीं छोड़ा और वो चैंपियन क्या नाम था उसका सनग्रो वाव उसको तो गजम मारा आपने आपको पता है हम लोगों ने आपके लिए आज एम्बुलेंस भी बुला रखी थी हर्षित ने फिर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा अच्छा सर एक चीज में नहीं समझा उसने ब्लैक आउट क्यों किया वहां पर आपके कोई और भी फ्रेंड थे क्या फिर अनुष्का ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सर का एक सीक्रेट फ्रेंड है जिसका नाम है मनी भाई <laughs> मैंने अविनाश के बैंक अकाउंट में तीन लाख ट्रांसफर किए थे इतने पैसे में तो वो पूरे गैस से एक एक थप्पड़ खाने के लिए भी रेडी था <laughs> हंसना फिर जोर से हंसते हुए सर आज तो मजा आ गया हम लोगों ने इतनी मेहनत की है हमें भी कुछ इनाम मिलना चाहिए न अनुष्का ने फिर कहा पहली बार हर्ष काम की बात की है पता है एशियन के साथ क्या हुआ फिनपथलीन का टैबलेट मैंने उसके जूस में डाल दिया था <laughs> तभी रूही ने बीच में बोलते हुए कहा मैंने ही वो टैबलेट जूस में डाला था पीछे की सीट पर बैठे अनुष्का का हाथ पकड़ते हुए कहा रूही हमारा सीक्रेट वेपन थी बिना इसके हेल्प के मैं इशिन के जूस में फिन टैबलेट नहीं डाल पाती सर की नजरों की भी दादेनी होगी बाज की तरह टेलेंट ढूंढ निकालते हैं रोही का टेलेंट भी उन्होंने एक नजर में ही देखकर ढूंढ निकाला विक्रांत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा तुम लोग टेंशन मत करो सबको इनाम मिलेगा मेरी तरफ से तुम सबको बोनस हर्ष ने फिर हंसते हुए कहा थैंक यू सर थैंक यू सो मच और अगर बात मेरी बाज वाली नजरों की है तो रुको। विक्रांत ने अचानक से हर्ष को गाड़ी रोकने का इशारा करते हुए कहा क्या हर्ष को समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया मैंने कहा गाड़ी रोको विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा जिससे घबरा हर्ष ने तुरंत ही गाड़ी को एक किनारे लगा दिया फिर विक्रांत ने पीछे मुड़कर रूही की तरफ देखते हुए कहा अनुष्का तलाशी लो इसकी उसकी बात रोही ने भी बेहद कन्फ्यूज होते हुए विक्रांत से सवाल किया विक्रांत ने फिर गुस्से ऐसी चलाते हुए कहा रोही आज पहला दिन है तुम्हारा यहाँ तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो वो भी मेरे ससुराल में आकर विक्रांत की बात सुनकर अनुष्का बिल्कुल सख्ते में आ गई उसने रूही की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा तुमने फिर से फिर नहीं नहीं रूही ने बेहद मासूमियत से अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं बता रहा हूँ मुझे पैसे की टेंशन नहीं है विक्रांत ने कहा लेकिन तुमने जो आज किया है ना इससे मेरी रेपूटेशन खराब हो जाएगी और मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता चुपचाप सारा सामान मेरे हवाले कर दो रूही बेहद डरी हुई नजर आ रही थी उसने कांपते हुए लफ्जों में कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं विक्रांत लगातार रूही को घूरे जा रहा था जबकि अनुष्का उसकी तलाशी लेने में लगी हुई थी ये देखकर विक्रांत ने कहा फिर से ढूंढो ध्यान से तलाशी लो अनुष्का ने दोबारा से रूही की तलाशी लेने के बाद कहा कुछ नहीं है